महाभारत शांति पर्व एकोन सप्तिक गौतम का समुद्र की ओर प्रस्थान और संध्या के समय एक दिव्य बक पक्षी के घर पर अतिथि होना भीवाच तस्यां जुष्टायाँ गते तस्वोतमे निष्क्रम्य गौतमो ग समुद्रम प्रति भारत भीष्मी कहते हैं भारत जब रात बीती सबेरा हुआ और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से चला गया तब गौतम भी घर छोड़कर समुद्र की ओर चल दिया। पथे सतेन सपाथे न प्रय सागरम प्रति रास्ते में उसने देखा कि समुद्र के आसपास रहने वाले कुछ व्यापारी वैश्य ठहरे हुए हैं वह उन्हीं के दल के साथ हो लिया और समुद्र की ओर जाने लगा सार्थो महान राजन कस्मिचित मत नाथ नेता प्रायसो सोभव राजन वैश्यों का वह महान दल किसी पर्वत की गुफा में डेरा डाले हुए था इतने ही में एक मतवाले हाथी ने उस पर आक्रमण कर दिया उस दल के अधिकांश मनुष्य उसके द्वारा मारे गए सकथित भया तस्मा विमुक्त ब्राह्मण तथा काू तो जीविता थे प्रद्रुद्रावोत्तरां दिशं गौतम ब्राह्मण किसी तरह उस भय से छूट तो गया परंतु उस घबराहट में वह यह निर्णय न कर सका कि मुझे किस दिशा में जाना है अपने प्राण बचाने के लिए वह उत्तर दिशा की ओर भाग चला परि भ्रष्ट तस्मात्सा तथा एकाकी विचिरत तने किम पुरुषो यथा व्यापारियों के दल का सास छूट गया अथ उस देश से भी भ्रष्ट होकर वह अकेला ही उस वन में विचरने लगा मानो कोई किम घूम रहा हो सपंथानम अथा साध्य समुद्राभिसरम तदा आस साधवनम रम्यम दिव्यम पुष्पित समय समुद्र की ओर जाने वाला एक मार्ग उसे मिल गया और उसी को पकड़कर वह दिव्य एवं रमणीय वन में जा पहुंचा। वहाँ के सभी वृक्ष सुंदर फूलों से सुशोभित थे सर्वत कैरा पुष्पय रूप शोभितम नंद सदृशम यक्ष किन्नर सेवितम सभी ऋतुओं में फूलने फलने वाली आम्र वृक्षों की पंक्तियाँ उस वन की शोभा बढ़ा रही थी यक्षों और किन्नरों सेवित से वह प्रदेश नंदन वन के समान मनोरम जान पड़ता था साले सालस्ताल्तमाल्च काला गुरुवन स्था चंदन से च मुख्य पादपैरूपशोभित ग्री प्रस्थेभ्यु तईसु तैयु सु, सुगंधिषु सु, समझश्रेष्ठा तो तत्रकूजा सालताल तमा काले अघ्रु के वन तथा तो श्रेष्ठ चंदन के वृक्ष उस वन को शोभित करते थे वहाँ के रमणीय और सुगंधित पर्वतीय समतल प्रदेशों में चारों ओर उत्तमोत्तम पक्षी कलरव कर रहे थे मनुष्य मनुष्युंड शकुना चा सामुद्रा पर्वतोद कहीं मनुष्यों के समान मुख वाले भारुण्ड नामक पक्षी बोलते थे कहीं समुद्र तट और पर्वतों पर रहने वाले भोलिंग पक्षी तथा अन्य विहंगम चह रहे थे सान्यति मनोज्ञा विहगा नृतामिहा विप्रो गौतम पक्षियों के उन मधुर मनोहर एवं रमणीय कलरंगों को सुनता हुआ गौतम ब्राह्मण आगे बढ़ता चला गया तथो पश्यसुरेश देशे सभी सुखे चित्रे स्वर्गो देश सभी ट्रियाजुष्टम महावृक्षम चुमंडल शाखा भीरनुपूष्ठम छत्रसन्निभ तूलं च वरचंदन विणा नरेश्वर तदनंतर उन रमणीय प्रदेशों में से एक ऐसे स्थान पर जो सुवर्णमयी बालुका राशि से व्याप्त समतल सुखद विचित्र तथा स्वर्गीय भूमि के समान मनोहर था गौतम ने एक अत्यंत शोभा यमान शोभामान बरगद का विशाल वृक्ष देखा जो चारों ओर मंडलाकार फैला हुआ था अपने बहुत से सुंदर शाखाओं के कारण वह वृक्ष एक महान छत्र के समान जान पड़ता था उसके जड़ चंदन मिश्र जल से सींची गई थी दिव्य पुष्पान्वतम श्रीमद पीताम भूपम तम दृष्टवा गौतम प्रीतोपन कांतम अनुत्तम ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा पाने वाला वह वृक्ष दिव्य पुष्पों से सुशोभित था उस परम उत्तम को देखकर गौतम को बड़ी प्रसन्नता हुई पाद तस्तादत वह पवित्र देव के समान सुंदर और खिले हुए वृक्षों से घिरा हुआ था उस वृक्ष के पास जाकर वह बड़े हर्ष के साथ उसके नीचे छाया में बैठा तत्रासीनस्य से गौतमस्य गौतम सुख शिव पुष्पाड़ी समुपृष्य प्रभु नील शुभ लादयन सर्वगात्राणी गौतम से गौतम के वहाँ बैठते ही फूलों का स्पर्श करके सुंदर मंद सुगंध वायु चलने लगी जो बड़े ही सुखद और कल्याण पर पड़ती थी नरेश्वर व गौतम के संपूर्ण अंगों को आहलाद प्रदान कर रही थी स तो विप्र प्रशात स्पृष्ट पुण्य सुखमा साध्य सुस्वाप भास्कर उस पवित्र वायु का स्पर्श पाकर गौतम को बड़ी शांति मिली वह सुख का अनुभव करता हुआ वहीं लेट गया उधर सूर्य भी डूब गया तथोस्तंभाषकर तो जाते संध्या काल उपस्थित आजगाभवनम ब्रह्म लोकम तदनंतर सूर्य के अस्ताचल को चले जाने के पश्चात संध्याकाल उपस्थित होने पर ब्रह्मलोक से वहां एक श्रेष्ठ पक्षी आया वह वृक्ष उसका घर था घर या वास स्थान था नडी जंघ इत्यादय तो बकरा जो बकराजो महाप्राज्य कश्यपश्चात्म संभव वह महर्षि कश्यप का पुत्र और ब्रह्मा जी का प्रिय सखा था उसका नाम था नाडिजंघ वह बगलों का राजा और महाबुद्धिमान था राजधर्ख्या देवकन्या सुतः श्रीमान विद्वान देव शम प्रभ वह अनुपम पक्षी इस भूतल पर राजधर्म धर्मा के नाम से विख्यात था देवकन्या से उत्पन्न होने के कारण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 मृष्टभरण सम्पन्नो भूषण हीरर्कूषि देवगर्भस्य सुदेवगर्भश्रियावलन उसके अंगों में सूर्य देव की किरणों के समान चमकीले आभूषण शोभा देते थे वह देवकुमार अपने सभी अंगों में विशुद्ध एवं दिव्य आभरणों से विभूषित हो दिव्य दीप्ति में भी दिव्यमान होता था गौतमो भवतः तो उस अयाधिक गौतम आश्चर्य से चकित हो उठा उस समय वह भूखा प्यासा तो था ही रास्ता चलने की थकावट से भी चूर चूर हो रहा था अत धर्मा को माल डालने की इच्छा से उसकी ओर देखा राज स्वागतम राजधर्मोवाच स्वागत विप्रदृष्टया प्राप्त मेंृहम अस्त चविता जात संधेय राज धर्मा पास आकर बोला विप्रभर आपका स्वागत है यह मेरा घर है आप यहाँ पधारे यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए हैं यह संध्या काल उपस्थित है मम तम डलियम प्राप्त प्रिया ते थर नि पूजि तो यामी पूजि तो याद आप मेरे घर आए हुए प्रिय एवं उत्तम हैं। मैं शास्त्री विधि के अनुसार आज आपकी पूजा करूंगा रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल प्रातः काल यहाँ से जाइएगा इस श्री महाभारती शांति परवड़े आप धर्म परवड़े कृतकोपाख्यारे एक सप्तिक इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म परम में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक एक अध्याय पूरा हुआ